आए गौतम आए अत्री आए कौशिक विश्वामित्र आए सुदर्शन आए अरे बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, देवर्षि राजर्षि कांडर्षि सारे के सारे आए इधर देखो युधिष्ठिर आए अर्जुन आए भीम आए नकुल आए सहदेव आए और इधर देखो अपनी अलकावलियों को अपनी अलकावलियों को जो उनके सुंदर लोर कपोलों पर मचल रही थी उन अलकावलियों को झटकाटते हुए भगवान नंदनंदर श्यामसुंदर सुंदर ब्रजेंद्र मुरली मनोहर आनंद कन्द श्री कृष्ण चंद्र और श्री कृष्ण चंद्र के अंगों की लगी हुई तुलसी उस तुलकी, तुलसी की सुगंध जब उड़ी और विष्ण पितामह के नासिका रंग में प्रविष्ट हुई समाधि खुल गई और तक से देखा आखे चारों कृष्ण और विष्णु पितामह मिल गए नेत्र की दृष्टि से मिल गयी हृदय स्थम पूयो पात विग्रह अब तक हृदय में थे अब माया पात्र विग्रहम पुरस्थम श्री कृष्ण चंद्रम परमात्मान परमात्मा भावे न पूजया पूजा जुधिष्ठिर से कहा देखते हुए कौन है तुम इसको अपने मामा का पुत्र मानते हो अर्जुन तुम इसको पित्र मानते हो भीम तुम इसको सुहित मानते हो नकुल सहदेव तुम इसको अपना मंत्री मानते हो और तुम सब मिलकर के इसको दूध बना के भेज इसको अपना सारथी बना लिए प्रियम मित्रम सुहृतम अकरो सचिवम दूतम सौहृदात अथ सारथी तुमने इसको क्या नहीं बनाया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 तुम्हारे दूध बनाने से दूध नहीं बनेगा सारथी बनाने से सारथी नहीं बनेगा ये तो एक रहेगा सिर्फ एक एक क्या रहेगा परप्रम्ह कहीं परप्रम नहीं ये परम्ह नहीं रहेगा दूध नहीं रहेगा सारथी नहीं रहेगा ये तो केवल भक्त भक्तवत्सल है।, है क्या प्रमाण है पश्य भूपानुकंपितम इसकी भक्तवत्सलता देखो क्या देखो जाता साक्षात विष्णु दर्शन प्राण छोड़ने वाले के सामने आ गया मेरी कुछ कहने की हिम्मत नहीं है तुमसे हमने तुम्हारे योग्य काम नहीं किया है तुम्हारी प्रिय सखी उघाड़ हो रही थी उसके लज्जा बचाने में भी हम असमर्थ रहे तुम दूत बन करके गौरव सभा में गई तुम्हारी बात मनवाने में भी हम असमर्थ हैं। कृष्ण तुम्हारे हम किसी काम नहीं आए लेकिन एक बल है एक बल है क्या बल है कि जिनको हमने गोद में बिठा के खिलाया है उनके तुम दोस्त हो ये रिश्ता है हमारा तुम्हारा और कुछ अगर कोई मेरे पास संबल है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 घटना मत यही खड़े रहो प्रतीक्षा करो प्रतीक्षा करो प्रतीक्षा करो लेकिन प्रतीक्षा में कहीं उलझन ना आ जाए मुखड़े पर हंसी विद्यमान रहे मैं उलझन वाला कृष्ण नहीं देखना चाहता आज कृष्ण मैंने जीवन उलझन में ही बिताया है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 भगवान के मुख से निकला गीता का महावाग और भाग, भागवत के मुख से यही प्रसिद्ध रामा के मुख से विष्णु सहस्त्र नामिक विस्व विष्णु कार भूत भव्य प्रभु करते करते उस समय आ गया अब जाना है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 तो तो तो तुम अर्पण कर रहे हो मैं तुम्हें अपनी बुद्धि अर्पण कर रहा हूं मैं तुम्हें अपनी बुद्धि अर्पित कर रहा हूं मुझे बुद्धि तुम क्यों दे रहे हो मैं तुम्हें अपनी बुद्धि अर्पित कर रहा हूं मुझे बुद्धि तुम क्यों दे रहे हो क्या अगर बुद्धि अपनी नहीं दूंगा तो तुम्हारी दी हुई बुद्धि रखूंगा कहा तुम्हारी प्रतिज्ञा है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 मम निषित शर मैंने कोई कंजूसी नहीं की थी मैंने कोई कृपा भी नहीं की थी मम निशित सरई मेरे बड़े कठोर बाण थे मम निषित सरई विभिद्यमान त्वचित कवचे कृष्ण आत्मा इन बाणों की याद क्यों कर रहे हो पितामह जी इन बाणों की याद इसलिए कर रहा हूं कि इन बाणों की तुमने लज्जा रही थी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 मत प्रतिज्ञानित अधिकर तुम अवप्लुतो रथस्था कूद पड़े महाराज कूद पड़े अवप्लुतो रथस्था राम जी चरणों चरणोभ्य चलद गुह अर्जुन ने इधर से पैर पकड़ा पृथ्वी ने उधर से पकड़ दिया तो। पृथ्वी ने कहा स्वामी अगर तुम सत्य छोड़ दोगे तो पृथ्वी से धर्म उठ जाएगा सत्य पृथ्वी महाराज अगर तुम तो छोड़ दोगी तो से धर्म उड़ जाएगा कि पृथ्वी तो घबराती क्यों है मेरे सत्य छोड़ने में ही तेरी रक्षा है मेरे सत्य छोड़ने में हरिव हम तुम इवम गतोत्तरी उत्तरी को फेंक दिया महाराज दौड़ पड़े भगवान श्री कृष्ण को फेर कर फेंक करके मानो रोती हुई पृथ्वी के आंस पोछने का उपक्रम कर रहे हैं और इधर 20 पितामा बार बार कृष्ण बचालो अपने साथी को आज सूर्यास्त नहीं देखेगा बचा लो इसको आज सूर्यास्त नहीं देखेगा आज मेरी 20 प्रतिज्ञा सती सच्ची होगी और जब ये सच्ची हुई तो मैं अपने मां के दूध को लज्जित कर दूंगा बचाओ बीस रितामा हो होके मार रहे हैं बाहर ठाकुर चल रहे हैं दौड़ कर ठाकुर नीचे दौड़े बीस बितामा आंखों से आंसू झराते हुए झरने जर, जर। चल रहे तुम्हें प्रणाम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 जिसके मुख में कुंदी की तरह हास थिरक रही हो वही है मुकुंद जिसके मुखड़े पर कुंदली की तरह हास से थिरक रही हो उसी क्या है? मुकुंदी है। मह महाराज इस प्रकार से स्थिति करते करते भगवान कृष्ण ने अपने मन को वृत्ति को चित्त की वृत्ति को दृष्टि को सब को लगा करके अंतिम श्वास लिया इस प्रकार बीस पिताम मह जी महाराज का महाकल्याण हुआ आगे भगवान श्री कृष्ण यहां से आकर के दुष्ट का राज्य हुआ उसके बाद भगवान द्वारिका पधारते हैं फिर तो द्वारिका जी में महाराज जब पधारने लगे भगवान कृष्ण बड़ी शोभा यात्रा निकली बड़ी अच्छी शोभा यात्रा निकली जब ठाकुर आगे पधारने लगे जरा से एक प्रसंग बड़ा भाव जब ठाकुर आगे पधारने लगे तो युधिष्ठ जी महाराज ने चतुरंगनी सेना बुलाई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 सबको प्रसन्न करके जब ठाकुर जाते हैं पहले कहा जाते हैं मैं पहले सोलह हजार एक सौ आठ ना हैं ना नाना वहां नहीं जाते कहा जाते हैं राम जी जाते कहा पित्रो माप के घर में जाते हैं और बबंदे सिरसा सप्त देवकी प्रमुखामुदा माताओं के चरणों में साष्टांग प्रणिपात कर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 जाके चले तो नहीं आएंगे हम उनको सांत्वना तो देंगे जितनी रानियां उतने कृष्ण और उन्होंने देखा कि आ रहे हैं स्वामी यहां भी वही ध्यान है पत्न बहुचना गया पत्न्य पति प्रोस्य गृहानुपागतम बिलोक्य संजात मनोमहोत्सवाहा एक साथ अपने अपने घर में उत्तुरारा सहसा सना साकम सांतर व्रीदित लोचना सारी की सारी पत्नियां महाराज 1008 सो, हजार आठ ये सब की सब उठती है एक साथ और उठी आनंद से उठी आसन छोड़ा आसन छोड़ा आसन के साथ कुछ और छोड़ा है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 अपने अपने गोद में सबने एक-एक लाल ले रखा है सबने अपने अपने गोद में बालकों को ले रखा है भगवान कृष्ण से सहसा लिपट तो जाएंगे नहीं मर्यादा नहीं क्या करें कमात्मा जयिर दृष्टिवीर अंतरात्मना दुरंत भावा परिरे भी पतिम पहले तो अंतरात्मना भगवान का दर्शन किया भगवान का परिरण किया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 आंखों को बहुत रोका लेकिन रुकी नहीं। हृदय का सारा भेद खुल कृष्ण रो, जाओ, जाओ, जाओ, चंद्र के मंगल में चरणों में गिर करके और उनके हृदय का प्रेम प्रकट कर ही दिया प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं इधर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 इन दोनों के बीच में प्रजातीर्थ होता है और उसका दान महा महत्वपूर्ण होता है राधा स्वनम स्वी प्रे प्रजाती ज्योतिषियों ने नामकरण संस्कार किया है महाराज इनको ठाकुर ने दिया है इसलिए इनका नाम विष्णु रात हो रातो वो अनुग्रहार्था विष्णुना प्रभो विष्णुना नाम ना विष्णु रात इति लोके बृह छवा महाराज कुछ अच्छी बात बताओ क्या सबसे बड़ी अच्छी बात ध्यान देना के सबसे पहले गुरु कह रहे हैं सबसे बड़ी अच्छी बात आप महाराज नरक में नहीं जा सकते आप नरक में नहीं जा सकते सबसे बड़ी अच्छी बात है आप नहीं आपके पुरखे भी नरक में नहीं जा सकते सबसे अच्छी बात है क्यों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 रोते क्यों है कि एक ही तो वंशधर है उसकी आंख मुखड़े पर प्रसन्नता कभी आई नहीं सिर्फ परीक्षित हमेशा रोते रहते हमेशा रोते रहते कोई नया आदमी जाता है तो एक क्षण रोना बंद करते जरूर है हंसते नहीं एक क्षण रोना बंद करते हैं और उसकी गोद में जाकर फिर रोना शुरू कर देते परीक्षित रोते रहते परीक्षित रोते रहते क्या कारण है भगवान कृष्णचंद्र परमात्मा की निमंत्रण पर पधारे पधारी श्री युद्धिर जी महाराज अपने वंशधर पौत्र को लाकर के भगवान कृष्ण के मंगल में चरणों में प्रणाम कराया डाल दिया बालक ने कृष्ण चंद्र के चरणों में नाक रगड़ा और जब नाक रगड़ा तो किलक करके हट करके खड़ा हो गया महाराज क्या बात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 गर्भे दृष्टम अनुध्या परीक्षित नरेस्वी सेशलोके विख्यात परीक्षित यद प्रभु परीक्षित जी चंद्रमा के कला के कला की तरह विवर्धमान होने लगे आनंद पूर्वक युधिष्ठिर के दिन जाने लगे सरकने लग गए विदुर जी महाराज आए हस्तिनापुर विदुर जी महाराज का श्री युधिष्ठिर ने बड़ा स्वागत किया है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 कि विदुर तू कहना क्या चाहता है मेरे से मैं कहना यह चाहता हूं कि अब यहां से चलो जंगल चलो श्री हरिद्वार चलो वृंदावन चलो श्री अयोध्या चलो कहीं चलो छोड़ो इसको भगवान का भजन करके जीवन कहीं यहाँ करतो तो रहा हूं यह कर तो रहा हूं जो तो कुछ हो रहा है कर रहा हूं क्या क्या फायदा वायदा मैं यह सब विदुर मैं जिंदगी में कभी सुखी नहीं हुआ अब मैं सुखी हो गया तू तू मेरे सुख में आग लगाने के लिए अब बात मत कर अब तुम जाओ महाराज क्या कर रहे हैं राजन निर्गम्यता हम शीघ्र भयमागतम आपका काल आपके सर पर है लेकिन वो जाना ही नहीं चाहते महाराज जब जाना नहीं चाहते तो फिर विद्युत जी महाराज ने चोट की बड़ी सगड़ी चोट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 मैंने अपने मन से नहीं कहा है लेकिन चूंकि उनके बड़े भैया थे इसलिए कुत्ता नहीं कहा श्री के पास गए बड़े आनंद से जाके प्रणाम किया अरे विदुर तू आ गया आ आ मेरे पास बैठ गया खींच करके हृदय से लगाया बिठा लिया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 हाथ से खिला देता है वो अच्छे